श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकथा श्री उल्लिखिता जान पिचय तेजचंद्र तेजचंद्र मित्री प्रभो कशन गृह भक्त बाग बाजारा पातिनो बोसपाड़ास्थल निवासी श्रीमत्स छात्र बाल्य कालेम अनुप्रेरणाया श्री श्री प्रभो दर्शन लाभ कृतवा अ आसमेन ध्यान कौती स्म तथा मितसी आसीत। श्री प्रभो तम शुद्ध आधार इति जानती स्म तथा आत्मीयजन तस्शय स्नह्य स्म तृणंगस्वामी जीवत्ल आया भारत विख्या महापुर आंध्र प्रदेश धनिक एक परिवारे जन्म पूर्वनाम शिवराम तस्य तरह सुदीर्घजीवन सेल काश्या अतिवाहित लोका तम शिवावता अभिदा स्म सह अलौकिक अधिकारी शिकारी आसी अष्टुतरादशतमें ख्रृष्टवर्षे तीर्थाटन कालेरामकृष्ण तात्तवा तत्सम स मौनावस्था आसत श्रीरामकृष्ण सह तस्तेन ईश्वर विषय आलाप अभूत श्री प्रभु हृदया तर परसावस्था विषय अवदत्क्यनाथस्याल के ब्राह्मक्त केशवश्य अनुगामी गीति तथा सुगा वक्य है ये केशवश्य सानिध्यम अवाप्यवलोक्य नवजन्म सूत बाल्यम अगायत परंतु संगीत तथा पुस्तकस्थ विद्य वैधवंद्रस गृह निवासम अभूत केशवचंद्रस सहचर तहरामकृष्ण सानिध्यागमनावस अभवेशरम स सा बहुवार गथा त्र मधुर सुलितक प्रभु संगीत श्रावण से सौभाग्य तस्तु तद्रचित संगीत शुवा भावाभिष्टो स्म तस् रचिता संगीत श्री प्रभु अत्यम रोचते स्म तथा श्री प्रभु स्वयं विशेषपका गाला कर्म अन कौती स्म सेशवचंद्र त चिरंजीव शर्मा इति उपाधि प्राप्तवान तथा स्वयं प्रेमदासम ग्रहण करम दिन सह सहसाधिक भक्तिसिता कीर्तना रचितचि नववृंदावननाटक नरेन्द्रनाथ पहाड़ी बाबा इतनी श्री प्रभु एतत तथा भक्ति-चैतन्य-चंद्रिका अवलोकितैलोक्य प्रणीत भक्तिचतन्यचंद्रिका ग्रंथ पढ़ भक् उपदीदेश तरह उल्लेखा गीत रत्नावली पथेर संबल भक्ति चैतन्य केशवचरितैतन्यचंद्रिका ची त्रैलोक्यश्वासलोक्यनाथ विश्वास आसी मथुरा मोहन विश्वास से दौहि एक सप्तराष्टादसमें ख्रीष्टवर्षे स दक्षिणेवरम सेवा अभूत तथा आजीवन तत्कर्तव्यम अलयती स्म तैलोक्यनाथ कर्तव्य भारस्वीकर परं श्री प्रभु दक्षिणेरे अकदिना उशि न शक अवस्थता अस्वस्थता स अत्र अगछत दम दम मटर श्रीयरचंद्र घोष दम दा एक विद्याल शिक्षकृत कौती स्मतामें दम दम मटर अभीह बामंडल का काटिकाग्रा अंत निवास श्री श्रीरामकृष्ण अस्म अत्यथ स्नती स्म स निक्षिणेशता कौती स्म श्री प्रभो देहत्यागान ये वराहनगरमें प्रायश है आगछति स्म सा सर्वेशा विशेष प्रीतिभाजनम आसी दयानंद सरस्वती स्वामी आर्यसम से पूर्वनामूलशंक वेद वेद तंठस्था आसन संस्कृत भाषायां असामुष्यम आसीत दयानंद मन प्रकृत हिंदूधर्मो वेद्रिता तथा मूर्तिपूजन वेद विरोधी सब्राह्मण ख्रीष्टधर्मीय मोहम्मदीया सर्वधर्मीयजन सह विचार कौती स्म कास्याम सम्मेलने विचार जय एकत्रीयसल तस्य त्याति सर्वत्र प्रसिता अभूत रामकृष्ण उत्तर याह सिंथी श्रीरामकृष्ण उत्तरकलिकता सिंथीस्थले नयना सिंथे ठाकुरंशीयाना प्रमोदानी भक्त का विश्वनाथोपाध्या सहत् त्रष्टुम दयानंद पंचसप्तुतराशतमें ख्रीष्टवर्षे मुंबई नगरिया प्रथमतः आर्यसम प्रतिष्ठा देहत्यागात आर्यसम्रन प्रतिष्ठा पांचाबोत्तर प्रदेशराजपूता मुंबई प्रभृतिषु स्थनसाभेद प्रथा न स्वीक स्म स्त्रीपुंसो सनाशिशाया उपयोग सर्वदा स्वीक स्म असर प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याश यद मल्लिकोद्यान से दौ वरीक्रीश्री प्रभो भक्त श्री श्री प्रभो स्यजनम आदा वीजन कृतवा श्री श्री, श्री, श्री प्रभु प्राशसो निमंत्र स दीन मुखोपाध्याय दीनाथ दीना मुखोपाध्याय उत्तरकलिकता बाजार निवासी भक्तिमाग से गृह साधक दीननाथ से ईश्वरभक्तिषय ज्ञाता श्री प्रभुस्वेचया एक मथुरा मोहन विश्वास सह दीननाथ से गृह उपस्थित अभूत किंतु तीनाथेह उपनयन निमित्तीकृत अत्यम व्याप्र आसन श्री प्रभु कस्या विरक्ति प्रत्यावृत्त दीननाथकोषाध्यक्ष दक्षिणेशरम से कोषाध्यक्ष सारी प्रभोसमस्थवस्था प्रत्यक्षी दुकड़ी वैद्य श्यापुक्री श्री, श्री प्रभु गल गल रोग सरीक्षि आया स्म राजेन्द्रनाथ मिविस्थो चक्षु अंगुन निधा सी प्रभो सामध्यवस्था परीक्षित दुर्गाचरण वैद्य दक्षिणेश्वरतः श्री प्रभु प्रभुभक्त सह कलिकता परीक्षा कगत यद्यर्थ मद्यपान कौती स्म तथा तर चिकित्सा विषय अत्यसानता आसीस श्री श्री प्रभु उल्लिखे लेख देवन्द्रचंद्रघोष देवेंद्र श्यावासी देव्री प्रभो कशन अनुरागीभक्त दक्षिण्वरे श्री प्रभुसमीपे ग्री प्रभु, प्रभु साकाशा नानाधान उपदेशन गृह दह महर्षिदेव्रनाथाकुरुर अयम् मनीषी परम आदि साधक समाजस्य प्रतिष्ठाता तथा प्रसिद्धो नेता द्रनाथ ब्रह्म सजे उपासचंद्रसन तर सानिध्यम आगत महर्षिदेव्रनाथईश्वरचिता करोमकृष्णे मथुर्मोदय सह एक महर्षे गृह तम दृष्टुम ग प्रथम परिचयत एव श्री प्रभु महर्ष साधकलक्षण दृष्टवा एतावां ज्ञानी तथा ईश्वरोपाक सन्हीं महर्षि संसारकर्मसु व्याप्र आसीदी दृष्टि श्रीरामकृष्ण तम कलेहजनक वद एक तनमें तर अदेन महर्षि तेदतः किंचिति कि किंचित श्रावित श्री प्रभो ध्यानावस्थाया दर्शन सह अ सामंजस्य आसी महर्षि अभी श्री प्रभुना सह धर्मोचनाया प्रीता अभूत तथा तम ब्रह्म सामोत्सवदनाय आमंत्रण ज्ञापवा कथाम बहुवार महर्षिदेवनाथ सेल्लिखित देंद्र देंेन्द्रनाथमजूमदारी श्री प्रभो गृह भक्त यशोहर मंडल से नाइलाख्य उपांगस्य उपांग से जगन्नाथपुर ग्रा मजुमदार्पाधिधारी वंदोपाध्याय जन्म जन्मजग्राह पिता प्रसन्ननाथ माता वामा देवी प्रथम जीवने जीवन दरिद्रमध्ये अति सकता जोड़ाशाखुस्थाकंश से भूसंपत्ख प्रमाण विभागे वृत्ति स्वीकृतवा साहित्य साहित्यचर्चा कृतवा स सा योगाभ्या कौती स्म अस् बहुदेवदेव दर्शनमूत चीतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे दक्षिणेश्वरे प्रथमतः श्रीरामकृष्णी दर्शन लब्धवा अस्तक परमहंसो रामकृष्ण शब्द पढ़ि स एकस्त महाकर्षण तत्क्षणं दक्षिणेश्वरं गत्वा श्रीरामकृष्णस्य देवदुर्लभाचरणेन मुग्धः अभवत् किन्तु तद्दिने एव सः आकस्मिकपीडावशात् कलिकातायां प्रत्यावृत्तः प्रबलज्वरेण सैयागतः स शिरः पार्श्वे श्रीरामकृष्णं साक्षात्कृतवान् अंतरम भलराम पुनह कृत्य एव अंतरा अंतरा एक तनम बलराम बसुभवने श्री प्रभु पुनः साक्षात्तरा गृहत अंतरा अतरा दक्षिणेशरम गंत आरभे अस्काता दवेंद्रनाथ एक द्रनाथ सन्यासग्रहण श्री प्रभुसमीपे प्रार्थनावेदने श्री प्रभु सूत भावनी काली कालरामकृष्णाचनाल प्रतिष्ठाप्य दरचित श्रीरामकृष्णनकर्तनावेशन सेबंधन एक गरम देवीति पुस्तकाेण प्रकाशित प्रकाशिता अभवं तख्यात भवसागर तारण कारण इत गुरुबंद तथा अन्यानी भक्तिमूल भजना बहुलतया गीये